संक्षिप्त महाभारत अश्वेधिक पर्व युधिष्ठिर के यज्ञ में एक नेवले का उच्च वृत्तिधारी ब्राह्मण के शेर पर सत्तू दान की महिमा बतलाना जन्मेजा ने पूछा ब्राह्मण, मेरे प्रतितामह धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में यदि कोई आश्चर्यजनक घटना हुई हो तो आप उसे बताने की कृपा करें वैश्व पायन ने कहा राजन युधिष्ठिर का वह महान अश्वेध यज्ञ जब पूरा हुआ उसी समय एक बड़ी उत्तम किंतु महान आश्चर्य में डालने वाली घटना घटित हुई उसे बतलाता हूँ सुनो उस यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों संबंधियों, अंधों तथा दीन दरिद्रों के तृप्त हो जाने पर युधि के महान धान का चारों ओर शोर होने लगा उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी उस समय वहां एक नेवला आया उसकी आंखें नीली थी और उसके शरीर के एक तरफ का भाग सोने का था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 दान से बची हुई वस्तुएं देकर अन्य मनुष्यों को तथा राजा के शुद्ध वर्ताव से ज्ञाति एवं संबंधियों को संतुष्ट किया गया है इसी प्रकार पवित्र भविष्य के द्वारा देवताओं को और रक्षा का भार लेकर शरणागतों को प्रसन्न किया गया है यह सब होने पर भी तुमने क्या देखा या सुना है जिससे इस यज्ञ पर आक्षेप करते हो इन ब्राह्मणों के निकट तुम सच सच बताओ क्योंकि तुम्हारी बातें विश्वास की योग्य जान पड़ती है तुम स्वयं भी बुद्धिमान दिखाई देते और दिव्य रूप धारण किए हुए हो इस समय तुम्हारा ब्राह्मणों के साथ समागम हुआ है इसलिए तुम्हें हमारे प्रश्न का उत्तर अवश्य देना चाहिए के इस प्रकार पूछने कहा, मैंने, आप लोगों से मिथ्या अथवा घमंड में आकर कोई बात नहीं कही है मैंने जो कहा है की आप लोगों का यह यज्ञ उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण के द्वारा किए हुए शेर व शत्रु के बराबर भी नहीं है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 धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जहां बहुत से महात्मा रहा करते थे, कोई थे, कोई ब्राह्मण रहते वो उच्च वृत्ति से ही अपना जीवन निर्वाह करते थे कबूतर के समान अन्न का दाना चुनकर लाते और उसे से कुटुंब का पालन करते थे वे अपने स्त्री पुत्र और पुत्र के साथ रहकर तपस्या में संलग्न थे ब्राह्मण देवता शुद्ध आचार विचार से रहने वाले धर्मात्मा और जितेंद्र थे वे प्रतिदिन दिन के छठे भाग में स्त्री पुत्र आदि के साथ भोजन किया करते थे यदि किसी दिन दिन उस समय भोजन ना मिला, तो दूसरे दिन फिर उसी बेला में अन्न ग्रहण करते थे। एक बार वहाँ बड़ा, बड़ा अकाल पड़ा उस समय ब्राह्मण के पास अन्न का संग्रह तो था नहीं और खेतों का अन्न भी सूख गया था तथा उनके पास द्रव्य का बिल्कुल अभाव हो गया प्रतिदिन दिन का छठा भाग आकर बीत गया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 अतिथि का दर्शन करके उन सबका हृदय हर्ष से खिल उठा उसे प्रणाम करके उन्होंने कर अभिमान मद और क्रोध को सर्वथा त्याग दिया था सुधा से कष्ट पाते हुए अतिथि ब्राह्मण को अपने ब्रह्मचर्य और गोत्र का परिचय देकर वे कुटी में ले गए वहां उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण ने कहा भगवान आपके लिए यह अर्घ्य पाद्य और आसन मौजूद है तथा न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए ये परम पवित्र सत्तू आपकी सेवा में उपस्थित है मैंने प्रसन्नता पूर्वक इन्हें आपको अर्पण किया है आप स्वीकार करें। उनके इस प्रकार कहने पर अतिथि ने एक भाग सत्तु लेकर खा लिया किंतु उतने से उनकी भूख शांत न हुई ब्राह्मण ने देखा कि अतिथि देवता अब भी भूखे ही रह गए तो वे सोचते हुए कि उनको किस प्रकार संतुष्ट किया जाए उनके लिए आहार की चिंता करने लगे तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा नाथ आप अतिथियों को अतिथि को मेरा भाग दे दीजिए उसे खाकर पूर्ण तृप्त होने के बाद उनके जहां इच्छा होगी चले जाएंगे अपनी पतिव्रता पत्नी की जब आज सुनकर ब्राह्मण ने उसकी अवस्था पर विचार किया वे स्वयं जो भूख का कष्ट उठा रहे थे, उनके द्वारा जहन्मान करते देर लगी, यह बेचारी तो खुद ही से दुख पा रही है। इसके वेचारी क्षुधा बूढ़ी थकी हुई और अत्यंत दुर्बल भी थी उसके शरीर में चमड़े से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था और वह सदा कापती रहती थी अतः उसे अधिक क्षुधा तो जानकर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 धर्म काम और अर्थ संबंधी कार्य सेवा शुश्रूषा वंश परंपरा की रक्षा पितृकार्य और स्वधर्म का अनुष्ठान ये सब स्त्री के ही अधीन है जो पुरुष स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ है वह संसार में महान अपयस का भागी होता है और परलोक में जाने पर उसे नरक में गिरना पड़ता है पति के ऐसा कहने पर ब्राह्मणी बोली प्राणनाथ हम दोनों के धर्म और अर्थ एक ही हैं अत आप मुझ पर प्रसन्न हो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 आप पालन करने के कारण मेरे पति भरण पोषण करने से भरता और पुत्र प्रदान करने के कारण कारणाता है इसलिए मेरे हिस्से का शत्रु अतिथि देव को अर्पण कीजिए आप भी तो जग जीर्ण जरा जीर्ण वृद्ध शुधातुर अत्यंत दुर्बल उपवास से थके हुए और छीण काय हो रहे हैं फिर आप जिस तरह भूखा भूख का क्लेस सहन करते हैं उसी प्रकार मैं भी सह लूंगे रत्नी के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने सत्तू लेकर अतिथि से कहा रिज्वर यह सत्तू भी ग्रहण कीजिए अतिथि लेकर खा गया किंतु संतोष कि हुआ यह देखकर उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई तब उनके पुत्र ने कहा पिताजी मेरा सत्तू लेकर आप ब्राह्मण को दे दीजिए मैं इसमें पुण्य समझता हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मुझे सदा यत्न पूर्वक आपका पालन करना चाहिए क्योंकि साधु पुरुष बूढ़े पिता के पालन पोषण की सदा ही अभिलाषा किया करते हैं पुत्र होने का यही फल है कि वह वृद्धावस्था में पिता की रक्षा करे श्रुति की यह सनातन आज्ञा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है अतः आप यह सत्ू देने में कुछ अन्यथा विचार न करें पिता ने कहा बेटा तुम हजार वर्ष के हो जाओ तो भी मेरे लिए बालक ही हो पिता पुत्र को जन्म देकर ही उसे अपने को कृतकृत क्रित समझता है मैं जानता हूं बच्चों की भूख प्रबल होती है मैं तो बूढ़ा हूं भूखे कर, भी कर सकता हूँ जीर्ण अवस्था हो जाने के कारण मुझे भूख से अधिक कष्ट नहीं होता इसके सिवा मैं दीर्घ काल तक तपस्या कर चुका हूँ अतः अब मुझे मरने का भय नहीं है तुम अभी बालक हो इसलिए बेटा तुम्हें यह सत्तू खाकर अपने प्राणों की रक्षा करो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 ब्राह्मण धु भी बड़ी सुशीला थी वह अपने ससुर की स्थिति को समझ गई और उनका प्रिय करने के लिए सत्तु लेकर उनके पास जा बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली पिताजी आप मेरे हिस्से का यह सत्तु लेकर देवता को दे दीजिए ससुर ने कहा बेटी, तुम पवित्रता हो, हो और सदा ऐसे ही सुखा रही के कष्ट से तुम्हारा चित्त व्याकुल है तुम्हें ऐसी अवस्था में देख कर भी तुम्हारे हिस्से का सत्ू कैसे ले लू ऐसा करने से मेरे धर्म में बाधा आएगी तुम प्रतिदिन शौच सदाचार और में में संलग्न रहकर दिन के के छठे भाग आहार करती हो, आज अन्न मिलने के कारण तुम्हें उपवास करती कैसे देख सकूंगा? तुम भूख से व्याकुल हुई बालिका एवं अबला हो, उपवास के कारण बहुत थक गई हो और सेवा शुश्रूषा के द्वारा बंधु बांधवों को सुख पहुंचाती हो इसीलिए तुम्हारी तो मुझे सदा ही रक्षा करनी चाहिए पुत्र वधु भगवान आप मेरे गुरु के भी गुरु और देवता के भी देवता हैं। अतः मेरा दिया हुआ सत्व अवश्य स्वीकार कीजिए मेरा यह शरीर प्राण और धर्म सब कुछ बड़ों की सेवा के लिए ही है आपकी प्रसन्नता से ही मुझे उत्तम लोकों की प्राप्ति हो सकती है अतः आप मुझे अपने दृढ़ भक्त रक्षणी अथवा कृपा पात्र समझकर कर अतिथि को देने के लिए मेरा यह सत्व स्वीकार कीजिए ससुर ने कहा बेटी तुम पवित्र हो और पति भ्रता हो और सदा ऐसे ही उत्तमशील एवं सदाचार का पालन करने में तुम्हारी शोभा है तुम धर्म तथा व्रत के आचरण में संलग्न होकर हमेशा गुरुजनों की सेवा पर दृष्टि रखती हो इसलिए तुम्हें पुण्य से वंचित न होने दूंगा और श्रेष्ठ धर्मात्माओं में तुम्हारी गिनती करके तुम्हारा दिया हुआ सत्व अवश्य स्वीकार करूंगा यह कहकर ब्राह्मण ने उसके हिस्से का भी सत्व लेकर अतिथि को दे दिया उच्च वृत्तिधारी महात्मा ब्राह्मण का यह अद्भुत त्याग देखकर अतिथि बहुत प्रसन्न के रूप में ब्राह्मण से कहा न्यायोपार्जित अन्न का शुद्ध हृदय से दान किया है इससे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ अहो स्वर्ग में रहने वाले देवता भी तुम्हारे दान की घोषणा करते रहते हैं यह देखो आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है देवता ऋषि गंधर्व और देवदूत भी तुम्हारे दान से विस्मित होकर आकाश में खड़े खडे तुम्हारी कर रहे हैं। ब्रह्मलोक में वाले ब्रह्म विमान पर बैठकर तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं अब तुम दिव्य लोक को जाओ पितृलोक में तुम्हारे जितने पितर थे उन सबको तुमने तार दिया तथा अनेकों युगों तक भविष्य में होने वाली जो संताने हैं वे भी तुम्हारे ब्रह्मचर्य, दान तपस्या और शुद्ध धर्म के अनुष्ठान से तर जाएगी यह सारा का सारा सत्तु दान किया है भूख भूख मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देती है उसके धार्मिक विचारों का लोप हो जाता है किन्तु ऐसे समय में भी जिसकी दान में रुचि होती है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 तो उन्होंने शुद्ध हृदय से केवल जल का दान किया था हुए द्रव्य के द्वारा थोड़े से अन्न का भी दान करने से ही संतुष्ट होते हैं राजा मृग ने ब्राह्मणों को हजारों गान की थी किंतु एक ही गौ उन्होंने दूसरे की दान कर दी जिससे अन्याय तक प्राप्त द्रव्य का दान करने के कारण उन्हें नरक में जाना पड़ा। उसी नर वह बहुत से दक्षिणों वाले अनेकों राजस्व यज्ञों का अनुष्ठान करने से भी नहीं होता तुमने शेर भर शत्रु का दान करके अक्षय अच्छा ब्रह्म लोक पर विजय पाई है बहुत से अशुमे तुम्हारे इस दान के फल की समानता नहीं कर सकते अतः द्विश्रेष्ठ तुम रजोगुण से रहित रहो के लिए साक्षात धर्म हूँ तुमने अपने शरीर का उद्धार कर दिया संसार में तुम्हारा यश सदा ही कायम रहेगा निवने ने कहा धर्म के ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण देवता अपने स्त्री पुत्र और पुत्र वधु के साथ विमान में में बैठकर ब्रह्मलोक को चले गए। उनके जाने के बाद मैं अपने बिल में से बाहर निकला और जहां ने भोजन किया था उस उस स्थान पर लौटने लगा। उस समय सत्तू की गंध सूंघने, वहां गिरे हुए जल की कीच से संपर्क होने दिव्य पुष्पों को रोंदने और उन महात्मा ब्राह्मण के दान करते समय गिरे हुए अन्न के कणों में मुह लगाने से तथा ब्राह्मण की तपस्या के प्रभाव से मेरा मस्तक और आधा शरीर सोने का हो गया उनके तप का यह महान प्रभाव आप लोग अपनी आंखों देख लीजिए ब्राह्मणों। जब मेरा आधा शरीर शरीर सोने का हो गया, तो मैं इस फिक्र में पड़ा कि बाकी शरीर भी किस उपाय से ऐसा ही हो सकता है इसी उद्देश्य से मैं बारंबार अनेकों तपोवनों और यज्ञ स्थानों में प्रसन्नता पूर्वक भ्रमण करता रहता हूँ महाराज युतिष्ठिर के इस यज्ञ का भारी शोर सुनकर मैं बड़ी आशा लगाए यहाँ आया था किंतु मेरा शरीर सोने का कि हो सका इसी से मैंने कहा था कि यह ब्राह्मण के गिरे हुए कुछ कर्णों के प्रभाव से मेरा आधा शरीर सुवर्ण में हो गया परंतु यह महान यज्ञ भी मुझे वैसा न बना सका अथा उसके साथ इसकी कोई तुलना नहीं है ऐसम पान जी कहते हैं जन्मे ब्राह्मणों से यह कह कर नेवला वहां से गायब हो गया और ब्राह्मण भी अपने अपने घर चले गए यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया उस महान अश्वेध यज्ञ में यही एक आश्चर्य की घटना हुई थी उस यज्ञ के विषय में ऐसी घटना सुनकर तुम्हें किसी प्रकार विस्मय नहीं करना चाहिए हजारों ऋषि यज्ञ न करके केवल तपस्या के ही बल से दिव्य लोक को प्राप्त हो चुके हैं किसी भी प्राणी से द्रोह न करना